श्री परमात्में नम अथ तयोदश्याय तेरह श्रीभगवाच इदीर कौंतेमेधीये तहु क्षेत्र बोले हे कुंती पुत्र अर्जुन यह रूप से कहे जाने वाले शरीर को क्षेत्र इस नाम से कहते हैं और इस क्षेत्र को जो जानता है उसको ज्ञानी लोग क्षेत्रज्ञ इस नाम से कहते हैं व्याख्या अर्जुन के द्वारा 12वें अध्याय के आरंभ में किए गए प्रश्न के उत्तर में भगवान ने सगुण साकार की उपासना का विस्तार से वर्णन किया अब भगवान यहाँ से निर्गुण निराकार की उपासना का विस्तार से वर्णन करना आरंभ करते हैं जैसे खेत में तरह तरह के बीज डाल कर खेती की जाती है ऐसे ही इस मनुष्य शरीर में अहमता ममता करके जीव तरह तरह के कर्म करता है और फिर उन कर्मों के फल रूप में उसे दूसरा शरीर मिलता है भगवान शरीर के साथ माने हुए अहमता ममता रूप संबंध का विक्छेद करने के लिए शरीर को इदमता पृथकता से देखने के लिए कह रहे हैं जो प्रत्येक मार्ग के साधक के लिए अत्यंत आवश्यक है अपना ब्रह्मांडों में जितने भी शरीर हैं उनमें जीव स्वयं क्षेत्रज्ञ है और अनंत ब्रह्मांड क्षेत्र है क्षेत्रज्ञ के एक अंश में अनंत ब्रह्मांड है ये न सर्वमिदम तथम साधक को जानना चाहिए कि मैं क्षेत्र नहीं हूँ प्रत्युक क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ हूँ एक ही चिन्मय तत्व सत्ता क्षेत्र के संबंध से क्षेत्रज्ञ अक्षर के संबंध से अक्षर शरीर के संबंध से शरीरी दृश्य के संबंध से दृष्टा साक्ष के संबंध से साक्षी और करण के संबंध से कर्ता कहा जाता है वास्तव में उस तत्व का कोई नाम नहीं है वह केवल अनुभव रूप है क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र जो यत्त हे वर्तमान सोभ अर्जुन तू संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मुझे ही समझ और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही मेरे मत में ज्ञान है व्याख्या क्षेत्र शरीर की तो अनंत ब्रह्मांडों के साथ एकता है और क्षेत्रज्ञ जीवात्मा की अनंत अपार असीम ब्रह्म के साथ एकता है तात्पर्य है कि क्षेत्रज्ञ और ब्रह्म एक ही है एक क्षेत्र के संबंध से वही क्षेत्रज्ञ है और संपूर्ण क्षेत्रों के संबंध से रहित होने पर वही ब्रह्म है ब्रह्म के लिए माम कहने का तात्पर्य है कि ब्रह्म और ईश्वर दो नहीं है प्रत्युत एक ही है अनंत ब्रह्मांड जो निर्लिप्त रूप से सर्वत्र परिपूर्ण चिन्मय सत्ता है वह ब्रह्म है और जो अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी है वह ईश्वर है तत्म यच्च यादृक चदविकारी यत सो यत्म भावच्च तत्समासेवेष्णु वह क्षेत्र जो है और जैसा है तथा जिन विकारों वाला है और जिससे जो पैदा हुआ है तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो है और जिस प्रभाव वाला है वह वा सब संक्षेप में मुझसे सुन ऋषि छंदोर्ध पृथक ब्रह्मसूत्र पदश्च हे तुम्भिर्व निश्चित यह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों के द्वारा बहुत विस्तार से कहा गया है तथा वेदों की ऋचाओं द्वारा बहुत प्रकार से विभाग पूर्वक कहा गया है और युक्ति युक्त एवं निश्चित किए हुए ब्रह्मसूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है महाभूताहारो बुद्धि व्यक्तमे च इंद्रियाड़ी च पंच इंद्रिया मूल प्रकृति और समस्त बुद्धि महत तत्व समष्टि अहंकार पांच महाभूत और दस इंद्रियां, एक मन तथा पांचों इंद्रियों के पांच विषय यही चौबीस तत्वों वाला क्षेत्र है व्याख्या पांच महाभूत एक अहंकार और एक बुद्धि ये सात प्रकृति विकृति है मूल प्रकृति केवल प्रकृति है और दस इंद्रिया एक मन और पांच ज्ञान इंद्रियों के विषय ये सोलह केवल विकृति है इस तरह इन चौबीस तत्वों के समुदाय का नाम क्षेत्र है इसी का एक तुक्ष अंश यह मनुष्य शरीर है इच्छा दे सुखम दुखम संघात चेतना धृति तेत्र विकार उदासित इच्छा द्वेष सुख दुख संघात शरीर चेतना प्राण शक्ति और क्षिति इन विकारों सहित यह क्षेत्र संक्षेप से कहा गया है व्याख्या पाँचवें श्लोक में भगवान ने समस्त संसार का वर्णन किया और यहाँ व्यस्त सभी शरीर के विकारों का वर्णन करते हैं क्षेत्र के साथ संबंध रखने से ही इच्छा द्वेष सुख दुख आदि विकार क्षेत्रज्ञ में होते हैं ये सभी विकार तादात्म्य चित्त जड़ ग्रंथि के जड़ अंश में रहते हैं यहाँ भगवान ने चौबीस तत्वों वाले शरीर को तथा उसके सात विकारों को एक यह कहा है तात्पर्य है कि स्वयं क्षेत्र से मिला हुआ नहीं है प्रत्युत उससे सर्वथा अलग है स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों ही शरीर एतत् पद के अंतर्गत होने से हमारा स्वरूप नहीं है यहाँ विशेष ध्यान देने की बात है कि जब अहंकार का कारण महतत्व और मूल प्रकृति को भी एतत् शब्द से कह दिया तो फिर अहंकार के एतत् होने में कहना ही क्या है अहम भी समीप महत्त्व है और महत् तत्व से समीप प्रकृति है वह प्रकृति भी एक क्षेत्रम में है तात्पर्य है कि अहम हमारा स्वरूप है ही नहीं जो साधक स्वयं को और अहम क्षेत्र को अलग अलग ज्ञान लेता है उसका फिर कभी जन्म नहीं होता और वह परमात्मा को प्राप्त हो जाता है अमानित्व अदम्भित्व अहिंसा शांतिर आर्जव अपने में का भाव न होना। पन न होना होना अहिंसा क्षमा सरलता गुरु की सेवा बाहर भीतर की शुद्धि स्थिरता और मन का वश में होना व्याख्या अब भगवान क्षेत्र के साथ माने हुए संबंध त्म को तोड़ने के लिए ज्ञान के साधन बताते हैं इंद्र सुवैराग्यम अनहंकार एवं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुखदो सानुदर्शनम इंद्रियों के विषयों में वैराग्य का होना अहंकार का भी न होना और जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा व्याधियों में दोषों को बार बार देखना व्याख्या एक दुख का भोग होता है और एक दुख का प्रभाव होता है दुख से दुखी होना और सुख की इच्छा करना दुख का भोग है दुख के कारण की खोज करके उसको मिटाना दुख का प्रभाव है यहाँ दुख के प्रभाव को दुख दोषानुदर्शनम पद से कहा गया है दुख का भोग करने से अर्थात दुखी होने से विवेक लुप्त हो जाता है परंतु दुख का प्रभाव होने से विवेक लुप्त नहीं होता प्रत्युक मनुष्य विवेक दृष्टि से दुख के कारण की खोज करता है और खोज करके उसे मिटाता है सुख की इच्छा ही संपूर्ण दुखों का कारण है कारण के मिटने पर कार्य अपने आप मिट जाता है अतः सुख की इच्छा मिटने पर संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है अशक्तिरन भी स्वंग पुत्र गृहा चमुचित तत्व इष्टानिष्टोपत्ति तो आसक्तिरहित होना पुत्र स्त्री घर आदि में एकात्मता घनिष्ठ संबंध न होना और अनुकूलता प्रतिकूलता की प्राप्ति में चित्त का नित्य सम रहना भई चान्योगे न भक्तिरव्य विचारणी विवेक देश से जन संसदे मुझ में अनन्योग के द्वारा अव्यभिचारणीन भक्ति का होना एकांत स्थान में रहने का स्वभाव होना और जन में प्रीति का न होना अध्यात्म ज्ञान निव तत्व दर्शनम एक तज्ञान मृति प्रोक्त अज्ञान अध्यात्म ज्ञान में नित्य निरंतर रहना तत्वज्ञान के अर्थरूप परमात्मा को सब जगह देखना यह पूर्वोक्त बीस साधन समुदाय तो ज्ञान है और जो इसके विपरीत है वह अज्ञान है ऐसा कहा गया है व्याख्या क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के विभाग का ज्ञान कराने वाले होने से इन बीस साधनों को भी ज्ञान नाम से कहा गया है इससे जो विपरीत है वह अज्ञान है साधन न करने से मनुष्य ज्ञान की बातें तो सीख लेता है पर अनुभव नहीं कर सकता अतः साधन न करने से अज्ञान क्षेत्र क्षेत्रज्ञ में एकता का भाव रहता है और अज्ञान के रहते हुए अगर कोई सीखकर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग का विवेचन करता है तो वह वास्तव में अपने देहाभिमान को ही पुष्ट करता है परंतु जो ये साधन करता है उसे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के विभाग का अनुभव हो जाता है धेयम य तत्प्रवक्षा यद्यामृत मृतमस्मृत अनादिमत परम ब्रह्म न सतन्ना सदुच्य जो गेय पूर्वोक्त ज्ञान से जानने योग्य है उस परमात्म तत्व को मैं अच्छी तरह से कहूँगा जिसको जानकर मनुष्य अमरता का अनुभव कर लेता है वह गेय तत्व अनादि वाला और पर ब्रह्म है उसको न सत्य कहा जा सकता है और न असत ही कहा जा सकता है व्याख्या गीता में एक ही समग्र परमात्मा का तीन प्रकार से वर्णन हुआ है पहला परमात्मा सत भी है और असत भी है सद सच्चा हम दूसरा परमात्मा सत भी है असत भी है और सत असत से पर भी है सद सत तत्परम यथ तीसरा परमात्मा न सत है और न असत ही है न सतन्ना सदुच्यते इसका तात्पर्य यह हुआ कि एक अनिर्वचनी परमात्म तत्व के सिवाय कुछ नहीं है वह मन बुद्धि वाणी से सर्वथा अतीत है इसलिए उसका वर्णन नहीं किया जा सकता पर उसे प्राप्त किया जा सकता है परमात्मा तत्व को असत की अपेक्षा से सत जड़ की अपेक्षा से चेतन विकार की अपेक्षा से निर्विकार एक देशीय की अपेक्षा से सर्वदेशीय नहीं की अपेक्षा से है गुणों की अपेक्षा से सगुण निर्गुण आकार की अपेक्षा से साकार निराकार अलेक की अपेक्षा से एक प्रकाश की अपेक्षा से प्रकाशक नासवान की अपेक्षा से अविनाशी आदि कह देते हैं पर वास्तव में उस तत्व में कोई शब्द लागू होता ही नहीं कारण कि सभी शब्दों का प्रयोग सापेक्षता से और प्रकृति के संबंध से होता है पर निरपेक्ष और प्रकृति से अतीत है देश काल वस्तु व्यक्ति अवस्था गुण आदि को लेकर ही संज्ञा बनती है परमात्मा में देश काल आदि है ही नहीं फिर उनकी संज्ञा कैसी इसलिए यहाँ आया है कि उस तत्व को सत तत अथवा असत कुछ भी कहा नहीं जा सकता परमात्मा तत्व का आदि आरंभ नहीं है जो सदा से है उसका आदि कैसे सब अपर है वह पर है आदि अनादि पर अपर आदि का भेद प्रकृति के संबंध से है वह तत्व तो आदि अनादि पर अपर सत असत आदि से विलक्षण है इस प्रकार भगवान ने गेय तत्व का वर्णन करने की जो बात कही है वह वास्तव में वर्णन नहीं है प्रत्युक लक्षक, अर्थात लक्ष्य की तरफ दृष्टि कराने वाली है इसका तात्पर्य गेय तत्व का लक्ष्य कराने में है कोरा वर्णन करने में नहीं इसलिए साधक को भी लक्षक की दृष्टि से ही विचार करना चाहिए केवल सीखने की दृष्टि से नहीं सर्वतः पालिपादं पाणिपाद तत्वक्षशिरो मुखं सर्वतः सुतिम्लोकेम आवृत्य तिषती वे परमात्मा सब जगह हाथों और पैरों वाले सब जगह नेत्रों शिरो और मुखों वाले तथा सब जगह कानों वाले हैं वे संसार में सबको व्याप्त करके स्थित हैं व्याख्या भगवान सभी अवयवों से सभी क्रियाएं कर सकते हैं क्योंकि उनके सभी अवयवों में सभी अवयव विद्यमान हैं उनके छोटे से छोटे अंश में भी सबकी सब इंद्रियां विद्यमान हैं उनमें सब जगह सब कुछ है सर्वम सर्वात्मकम योगदर्शन व्यास भाष्य विभूतिपाद जैसे कलम और स्ही में किस जगह कौन सी लिपि नहीं है जानकर व्यक्ति उस एक ही कलम और स्ही से अनेक लिपियां लिख लेता है सोने की डली में किस जगह कौन सा गहना नहीं है सुनार उस डली में से कड़ा कंठी नथ आदि अनेक गहने निकाल लेता है इसी तरह लोहे में किस जगह कौन सा औजार अथवा अस्त्र शस्त्र नहीं है मिट्टी और पत्थर में किस जगह कौन सी मूर्ति नहीं है ऐसे ही भगवान में किस जगह क्या नहीं है सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जित असक्तृत निर्गुण गुणभोक्तृच वे परमात्मा संपूर्ण इंद्रियों से रहित हैं और संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को प्रकाशित करने वाले हैं आसक्ति रहित हैं और संपूर्ण संसार का भरण पोषण करने वाले हैं तथा गुणों से रहित हैं और संपूर्ण गुणों के भोगता हैं व्याख्या एक परमात्मा के सिवाय और किसी की भी सत्ता नहीं है हम जो कुछ भी कहते सुनते पढ़ते सोचते हैं वह परमात्मा से भिन्न नहीं है सबसे रहित भी वही है और सबके सहित भी वही है इस प्रकरण में ब्रह्म की मुख्यता होने पर भी प्रस्तुत श्लोक में समग्र परमात्मा का गेय तत्व के रूप में वर्णन हुआ है इससे सिद्ध होता है कि समग्र की मुख्यता ज्ञान और भक्ति दोनों में है बहिरअंतस्तभूता अचरम चरमेव चूक्ष्मेय दूरस्थम चांत के च तत् वे परमात्मा संपूर्ण प्राणियों के बाहर भीतर परिपूर्ण हैं और चर अचर प्राणियों के रूप में भी वे ही हैं एवं दूर से दूर तथा नजदीक से नज़दीक भी वे ही हैं और वे अत्यंत सूक्ष्म होने से जानने में नहीं आते या व्याख्या परमात्मा को बारहवें बारहवें श्लोक में तो ग्ञेय कहा गया है पर प्रस्तुत श्लोक में उन्हें अभिज्ञ कहा गया है इसका तात्पर्य यह है कि परमात्मा ग्ञ होने पर भी संसार की तरह गेय नहीं है जैसे संसार इंद्रियां मन बुद्धि से जाना जाता है जैसे परमात्मा इंद्रिया मन बुद्धि से नहीं जाने जाते इंद्रियाँ मन बुद्धि प्रकृति के कार्य हैं प्रकृति का कार्य प्रकृति को भी पूरा नहीं जान सकता फिर प्रकृति से अतीत परमात्मा को जान ही कैसे सकता है परमात्मा को तो मानकर स्वीकार करना पड़ता है क्योंकि स्वीकृति स्वयं में होती है स्वयं की परमात्मा के साथ एकता है इसलिए परमात्मा की प्राप्ति भी स्वीकृति से होती है चिंतन मनन श्रवण वर्णन करने से नहीं अभिभक्तम चूतेशो विभक्तमेव चम भूतभर्ती वे परमात्मा स्वयं विभाग रहित होते हुए भी संपूर्ण प्राणियों में विभक्त की तरह स्थित है और वे जानने योग्य परमात्मा ही संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाले तथा उनका भरण पोषण करने वाले और संहार करने वाले हैं व्याख्या जैसे संसार भौतिक दृष्टि से एक है ऐसे ही परमात्मा भी एक अविभक्त हैं जैसे संसार भौतिक दृष्टि से एक होते हुए भी अनेक वस्तुओं व्यक्तियों आदि के रूप में दिखता है ऐसे ही परमात्मा एक होते हुए भी अनेक रूपों में दिखते हैं तात्पर्य है कि परमात्मा एक होते हुए भी अनेक हैं और अनेक होते हुए भी एक हैं वास्तविक सत्ता कभी दो हो सकती ही नहीं क्योंकि दो होने से असत्य हो जाए आ जाएगा उत्पन्न करने वाले भी परमात्मा हैं और उत्पन्न होने वाले भी परमात्मा हैं भरण पोषण करने वाले भी परमात्मा हैं और जिनका भरण पोषण होता है वे भी परमात्मा हैं संघार करने वाले भी परमात्मा हैं और जिनका संघार होता है वे भी परमात्मा हैं ज्योतिषाम त्योति तमस परमुच्य ज्ञान जेय ज्ञानगम्य विस्थित वे परमात्मा संपूर्ण ज्योतियों की भी ज्योति और अज्ञान से अत्यंत परे कहे गए हैं वे ज्ञान स्वरूप जानने योग्य ज्ञान से प्राप्त करने योग्य और सबके हृदय में विराजमान है व्याख्या बारहवें से सत्रहवें श्लोक तक जिस गैर तत्व का वर्णन हुआ है वह भगवान का समग्र रूप ही है कारण कि इसमें निर्गुण निराकार बारहवा श्लोक सगुण निराकार तेरहवा श्लोक और सगुण साकार सोलहवां श्लोक तीनों ही रूपों का वर्णन हुआ है ज्योति नाम प्रकाश ज्ञान का है शब्द का प्रकाशक कान है स्पर्श का प्रकाशक त्वचा है रूप का प्रकाशक नेत्र है रस का प्रकाशक है, गंध का प्रकाशक नासिका है इन पांचों इंद्रियों का प्रकाशक मन है मन का प्रकाशक बुद्धि है बुद्धि का प्रकाशक स्वयं है स्वयं का प्रकाशक परमात्मा है स्वयं प्रकाश परमात्मा का कोई भी प्रकाशक नहीं है जैसे सूर्य में अंधकार कभी आता ही नहीं ऐसे ही परम प्रकाशक परमात्मा में अज्ञान कभी आता ही नहीं आ सकता ही नहीं क्षेत्र तथा ज्ञानम ज्ञेक्तम सम मदभक्त ए त विज्ञा मदभावोप्य इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और गे को संक्षेप से कहा गया है मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है व्याख्या समग्र परमात्मा का ज्ञान वास्तव में भक्ति से ही हो सकता है इसलिए साधक को भक्त होना चाहिए क्षेत्र को तत्व से जानने पर क्षेत्र से संबंध विक्छेद हो जाता है ज्ञान साधन समुदाय को तत्व से जानने पर देहाभिमान मिट जाता है को तत्व से जानने पर उसकी प्राप्ति हो जाती है यहाँ आए मदभाप पद्य थे पद को गीता में कई प्रकार से कहा गया है जैसे मद्भाव मागता मम सा धर्म साधर्म आगता मद्भाव सोचिगछति मद्भाव का अर्थ है मुझ परमात्मा की सत्ता यह सिद्धांत है कि सत्ता एक ही होती है दो नहीं भगवान ने ज्ञान और भक्ति दोनों में ही अपने भाव की प्राप्ति बताई है ज्ञान में इसका तात्पर्य है ब्रह्म से साधर्म होना अर्थात जैसे ब्रह्म सचित आनंद स्वरूप है ऐसे ही ज्ञानी महापुरुष का भी सचित आनंद रूप होना भक्ति में इसका तात्पर्य है भक्त की भगवान के साथ आत्मीयता अर्थात अभिन्नता होना प्रकृति पुरुष विध्यनादि उवि विकारास्ुणाश्च प्रकृति संभवान कार्य करण कर्तवे हेतु प्रकृति रोचते पुरुष सुख दुख नाम हेतु रुच्यते प्रकृति और पुरुष दोनों को भी तुम अनादि समझो और विकारों तथा गुणों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न समझो कार्य और कारण के द्वारा होने वाली क्रियाओं को उत्पन्न करने में प्रकृति हेतु कही जाती है और सुख दुखों के भोगतापन में पुरुष हेतु कहा जाता है व्याख्या भगवान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के, के विभाग का ही प्रकृति और पुरुष के नाम से पुनः वर्णन करते हैं शरीर तथा तो संसार प्रकृति विभाग में और आत्मा तथा तो परमात्मा पुरुष विभाग में है जैसे प्रकृति और पुरुष अनादि हैं, ऐसे ही इनके भेद का ज्ञान अर्थात विवेक भी अनादि है अतः विवेक दृष्टि से देखो तो ये दोनों विभाग एक दूसरे से बिल्कुल असंबद्ध है प्रकृति मात्र जड़ में ही होती है चेतन में नहीं अतः वास्तव में सुखी दुखी होना चेतन का धर्म नहीं है प्रत्युत जड़ के संग से अपने को सुखी दुखी मानना चेतन का स्वभाव है तात्पर्य है कि चेतन सुखी दुखी नहीं होता प्रत्युत सुखाकार दुखाकार वृत्ति से मिलकर अपने को सुखी दुखी मान लेता है चेतन में एक दूसरे से विरुद्ध सुख दुख रूप दो भाव हो ही कैसे सकते हैं दो भाव परिवर्तनशील प्रकृति में ही हो सकते हैं जो अपरिवर्तनशील हैं उसके दो भाव अथवा रूप नहीं हो सकते तात्पर्य है कि संपूर्ण विकार परिवर्तनशील में ही हो सकते हैं चेतन स्वयं ज्यो का त्यों रहते हुए भी परिवर्तनशील प्रकृति के संग से उन विकारों को अपने में आरोपित करना करता रहता है भगवान शक्तिमान है और प्रकृति उनकी शक्ति है ज्ञान की दृष्टि से शक्ति और शक्तिमान दोनों अलग अलग हैं क्योंकि शक्ति में तो परिवर्तन घटना बढ़ना होता है पर शक्तिमान जो का त्यों रहता है परंतु भक्ति की दृष्टि से देखें तो शक्ति और शक्तिमान दोनों अभिन्न हैं क्योंकि शक्ति को शक्तिमान से अलग नहीं कर सकते अर्थात शक्तिमान के बिना शक्ति की स्वतंत्र सत्ता नहीं है ज्ञान और भक्ति दोनों की बात रखने के लिए ही भगवान ने प्रकृति को न अनंत कहा है न शांत प्रत्युत अनादि कहा है कारण कि यदि प्रकृति को अनंत नित्य कहें तो ज्ञान का खंडन हो जाएगा क्योंकि ज्ञान के दृष्टि से प्रकृति की सत्ता ही नहीं है नास तो विद्यते भाव यदि प्रकृति को शांत अनित्य कहें तो भक्ति का खंडन हो जाएगा क्योंकि भक्ति की दृष्टि से प्रकृति भगवान की शक्ति होने से भगवान से अभिन्न है हम वास्तव में परमात्मा का स्वरूप समग्र है परमात्मा में कोई शक्ति न हो ऐसा संभव हो ही नहीं सकता यदि परमात्मा को सर्वथा शक्ति रहित माने तो परमात्मा एक देशीय सीमित ही सिद्ध होंगे उनमें शक्ति का परिवर्तन अथवा दर्शन तो हो सकता है पर शक्ति का अभाव नहीं हो सकता शक्ति कारण रूप से उनमें रहती ही है अन्यथा परमात्मा के सिवाय शक्ति प्रकृति के रहने का स्थान कहाँ होगा इसलिए यहाँ प्रकृति और पुरुष दोनों को अनादि कहा गया है